श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध अथ सप्त पंचाशतमोध्याय समतक हरण सत धनम का उद्धार और अक्रूर जी को फिर से द्वारिका बुला नाम श्रीशु कुछ विज्ञाता गोविंदो दर्ण पांडवान्तील्यकर्णे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 कृपम् कृपम सविदुर गांधारी तुल्य चुल्य च चम्य हा कष्टमिति चतु वहाँ जाकर भीषम पितामह कृपाचार्य विदुर गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ समवेदना सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे हाय हाय यह तो बड़े ही दुख की बात हुई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 उनकी बातों में आ गया और तो महादुष्ट ने लोभ व सोए हुए सत्राजित को मार डाला स्त्री क्रंदवत हसन हत्वा सैनिक वन बड़ी माध्य जगम्मी इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी परंतु सद ने उनकी और तनिक भी ध्यान नहीं दिया जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है वैसे ही वह सत्राजीत को मारकर और मड़ी लेकर वहां से चंपत हो गया सत्यभामा हतम सत्य सत्यभामा सत्य जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं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 इसके बाद उन्होंने अपने पिता के के शव को को को तेल के में रखवा दिया और आप को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री को अपने पिता की हत्या का वृत्तान्त सुनाया यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे तदा अहो न परमं कष्टं परम कष्टम परीक्षित सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपने आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी आगत्य भगवान तस्मां साग्रज सत धनवा नाम मारे भे इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्य भामाजी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और सतुआ को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे सोप्य कृष्ण उद्यम घा भीत प्राण परिपयाहाये कृत भरमाणम जब अयाचित को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी तब कृतवर्मा ने कहा नो कुर कृष्ण यो को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 संयोगान विरत हो गुम जानते हो कि कंस उन्हें से द्वेष करने के कारण राज लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने सत्रह बार मैदान में हार कर बिना रथ के ही अपने राजधानी में लौट जाना पड़ा था प्रत्याख्यात सचा क्रूह याचत सोप्याह को विरुत विद्वान स्वर योर बलम जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया तब सद्धन वाले सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे विरोध ठाने या वैर्विरो विश्व चेष्टा विश्व जो यस न विदुर्मोिताजया यहां उत्पाट्य पाणीना दधार लीलया बाल उछली नमस्म भगवते कृष्णाद्भुतकमणे अनंताभूताय कूटस्थाया नख्या सके नी सत धन महामणि तस्ह सतो जनगम जयऊ उन्होंने कहा भाई ऐसा कौन है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 और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं वैसे ही खेल खेल में सात दिनों तक उसे उठाए रखा मैं तो उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ उनके कर्म अद्भुत हैं वे अनंत अनादि एक रस और स्वरूप है मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया तब सदनवा ने शमतक मड़ी उन्ही के पास रख दी और आप चार सौ कोष लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भागाजार जनार्दन अन्वयाताम महावे गये अश्वराजन गुरुम परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुण चिन्ह से चिन्हित ध्वज फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजीत को मारने वाले का पीछा किया मिथिलाया पति भय पदभ्याम अथावत संत कृष्णो द्रवृष मिथिला के निकट एक उपवन में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 भाग रहा था इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने दक्षिण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में को ढूंढा ढूंढागत्यगत्य कृष्ण आज वृथात चतुर्धन त्र न परंतु जब मड़ी मिली नहीं तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मारा क्योंकि उसके पास मड़ी तो है ही नहीं आह भलो सा पुरुषे सतम चित्व बलराम जी ने कहा इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने शमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ अहम विदेह प्रियत नदेहराज से मिलना चाहता हूँ क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं परीक्षित यह कहकर यदवंत शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए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 ना ना तो काले इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा इसके बाद समय पर धिताष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की केशवो द्वारिका निधनम सतराया प्रिय कृत विभू इसके बाद अपने प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्रीकृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सतु को मार डाला गया परंतु मणि उसके पास न मिली। भगवान या इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजीत की वे सब औ्व दैहिक क्रियाएं करवाई जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है अक्रूर कृतवर्मा च चुका अक्रूर और कृतवर्मा ने सत को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सत धनवा को मार डाला है तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारिका से भाग खड़े हुए अक्रूरे प्रोषित आसन वे द्वारी मानसास्तापा मुहुर्दिका इतंगोपांगोप दिशंते विस्तृत प्रागुदासितम निवास किम घटे परीक्षित कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारिका से चले जाने पर वासियों को बहुत प्रकार से के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा परंतु जो लोग ऐसा करते हैं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 चाचा जी आप दान धर्म के पालक हैं हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास व समंतक मणि छोड़ गया है जो बड़े ही प्रकाशमान और धन देने वाली है गृहयुर्देतु सुता दीयापह पिंडम चोषितम आप जानते ही है कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाते ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान देंगे उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे तथा दुर्धर स्तन सुब्रते मणि किन्तु महामद्र सम्य प्रत्ये थी मणि प्रति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 दर्शय स्व महाभाग बंधु नाम शांति माव अभ्युन्ना इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी सत्य और जाम्बती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती है एवं तन यो मणिम आदा छन्नम दूर समीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया तब अक्रूरज ने वस्त्र में लपेटे हुए सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी आत्मृज मणिना भूय तस्मय प्रत्यर्पय प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने वह समंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया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 सप्तमोध्याय